बोले सबसे पहली बात तो ये कि पुरोहितों को आगे करो मंगल गान करते चले पुरोहितों के बिना काम नहीं चलता तो कुल पुरोहित उनके द्वारा मंगल गान आज स्वयं सांडिल्य जी पढ़ा रहे सांडिल्य जी इनके गुरुगुरु हैं तो गोधनान्य पुरस्कृत्य श्रिंगान्या शिंग, पूरी सर्वदा तूरी घूषण अमहता ये सह पुरोहिता हा। तो पुरोहित जी तो शिष्यों के साथ आए तो वो उस यात्रा से पूर्व मंगल पाठ स्पाठ सब करने लगे और वो विविध प्रकार के वस्त्र पहने साड़ियां कोई लीली साड़ी और कोई पीली साड़ी और बर्न बन के घाघरे सब क्या अलग अलग ओढ़ने कोई चुनरी कोई पीला कोई क्या कोई क्या पहने और नए नए सब गहने और वस्त्र आज तो तैयारी है ना महा वो वृंदावन की तो वृंदावन की तैयारी में आनंद क्या बोले कन्हैया को सुख मिलेगा यही आगे और कोई आनंद नहीं कन्हैया हमारा सुखी होगा यहाँ पर तो तमाम सज जाओ जिस बात में श्री कृष्ण को सुख हो वो बात तो सजने की और बाकी सब रोने की तो आज सब गोपांगनाओं ने पदकों से और गहनों से अपने को सजा लिया सारे अंगों पर ये मणिमुक्ता स्वर्णादी के गहने पहली रथ पर बैठी और वो लगी गीत गाने गीत कहेगी गीत गाती हैं कन्हैया कही गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कुच कुम कुमकांत कृष्ण लीला प्रीता जगो प्री था निष्किन चढ़ चढ़ी गोपी चली जो नंद सुब नोपी कंठन पद कमगत ज्योति लटके ललित सुमे मोती केसरियारलाठ न लसी चंद में चंद कला दूत जसी चंचल दृग अंजन छग बढ़े ससिन में चढ़े लाल के बाल चरित जो पुनीत लय बनाये बनाय सो गीत ठाठा गोपी गान जो करे शीतल कंठ सब को ही हरे नंददास जी ने ये देखा गोपियां सब सजी सजाई गोपियां उन्होंने नए नए गीत जोड़ लिए थे कन्हैया के लीला के गीत और कोई गीत नहीं सारे गीत बंद हो गए यही होता है जब ये कन्हैया का गीत स्पुट होता है जीवन में तो सारे दूसरे गीत बंद हो जाते फिर विषयों के गीत नहीं गाए जाते हमारा तो मन निरंतर विषयों के गीत गाता रहता चुप रहता तब भी अंदर गान होता रहता और वहां पर बस केवल एक ही गीत है और कोई गीत नहीं बस गायन चैन मंडी कंठ्योधन सिर्फ रुक्रम चित रहा मिथुरा की देवियों ने कहा कि उन गोपियों को धन्य है जो रात दिन बस गीत गाती रहती हैं तो ये भगवान के आविर्भाव से लेकर अब तक जितनी की जितनी लीलाएं कृष्ण की सारी लीलाएं मानो उनके मानस नेत्रों में एक एक करके सामने आने लगी श्री गोपांगनाओं के और उसी लीला की लहरियों में उस तब्र सोतस्वनी उस, उस, उस नदी में वो डूबती उतराती हुई उन्हीं का गीत गाने लगी और पुकारती है बीच बीच में बोल जा पुकार ले बोल जाए एक बार तो नंद मही जात नंद जशोदा मात जन्म महामह दिग्ध रमित समस्त स्निग्ध स्पर्शार्जित विषयोष अचिता परोष शकट विघट नशेष गोकुल पुण्य विशेष कृतनामरभिराम संततरा मारा रिंग भृतांगण रंग अंगीकृत सख संग लंगित चक्र नंदित गोकुल चक्र वत्स विनोदिमोचन मोद शर्म यशोद सर्वानंदन चौर्य तस्व दर्शित शौर्य ऐदर लील अखिल सुख प्रदर्शील गोपाल चंपू इस प्रकार से पुकार्ते अरे नंद महाराज से उत्पन्न होने वाले अरे नंद राय को यशदान देने, देने वाले यशोदा के नंदन यशोदा नाम क्यों पड़ा इसलिए कि इन्होंने यशदान दिया श्रीकृष्ण को उत्पन्न करके यशोदा को सारे जगत अरे अपने जन्म के समय महामहोत्सव में रंगे रहने वाले अपनी लीला से सब कुछ रणित कर देने वाले स्पर्श मातृ से ही पुतना का विषय हरकर उसे मात के मातृगति देने वाले दूसरों की मलिनता से सर्वथा अनिभिज्ञ रहने वाले गाड़े के उलटने पर भी बिल्कुल बचे रहने वाले गोकुल के तमाम पुण्यों की मूर्तिमान मूर्ति गोप और सुंदरियों के द्वारा रखे हुए नामों के कारण से अत्यंत प्रिप्रचित होने वाले दाऊ का अन्द बढ़ाने वाले और रंग रंग कर नंद बाबा के आंगन को रंगशाला बना देने वाले सखाओं के साथ मित्र उनके साथ रहने वाले और चक्रवात की गति को भी कर देने वाले विजेंद्र को पसंद करने वाले गायों के डूहने का समय होने से पहले ही, ही बछड़ाओं को खोल खोल कर माताओं को आनंद देने वाले वृद्धवासियों के सुख शांति रूप परम धन सबको परमानंद में निमग्न कर दिया ऐसी चोरी करने वाले और ऐसी चोरी में अपनी वीरता दिखाने वाले सर्वानंदन शौर्य तस्वीन दर्शित शौर्य चोरी में बड़े शूरवीर और फिर अपने पेट में रस्सी रस्सी बंधवाकर मैया से मधुर लीला करने वाले चराचर तमाम विश्व को अत्यंत सुखदाय प्रवृत्ति में रहने वाले इस प्रकार वे ये नाम लेकर इन नामों से माने प्रत्येक नाम में लीला संकेत ये गान रही, इस प्रकार वे भगवान को पुकार रही और नंद रानी और, और रोहिणी बड़ी पसंद बोले देखो ना गोपिया बड़ी अच्छी ये सब तो लाला के पास ही रहे रात दिन तो बड़ा अच्छा है कैसी सुंदर ये अमृत वर्षा कर रही है देखो ना कैसा बढ़िया बढ़िया और कोई गान सुहावे नहीं इनको कन्हैया की बात कोई करे कन्हैया के गीत गावे तो बजरानी और रोहिणी के कारण मानो अमृत की वर्षा हो जाए तो बोले तो गाड़ीवान से कहा बोले काम करो ना गाड़ीवान तो स्वयं वो बन के बैठे थे बोले काम करो ना इन, इन गुफा के इनके आस रखना इनके आसपास पास रखना तथा यशोदारोहिणिया वेकम शकट रे जतु कृष्ण कथा सतकथा उत्सुके अब वो जझोदा मैया तो बस आंखों से आंसू झरने लगे उनके गाड़ी में बैठी आंखों में आंसू झरने लगे और निमग्न हो गई गोपियों के गान को सुन सुन करके अपने तो सागर में डूब गई रोहिणी कुछ रोहिणी जरा शानी है ना रोहिणी जरा बुद्धिमती वो सावधान कि कहीं ये हम लोग दोनों ही गाने में सुनने में तो गिर ये दोनों कूद पड़े तो ये बड़े चंचल है क्या पता इनका अभी चलते चलते मन में आ जाए कूद पड़े रोह सोचा कि यशोदा तो भूल गई पर मैं कैसे भूल जाऊं तो गोप सुंदरियों के गान को सुन सुन करके यशोदा तो वहाँ रही नहीं उधर पहुँच राज बैठी राजो है उपमा को त्रि त्रिभुवन को है सुरपति रवनी रवा की चेरी सुबह चेरी जसुमती केरी गोद में सुत अति सोभत जैसी चंद जननी चंदी लिए जैसी सुन सुत गुन गोपी गावत जहाँ दे रही कान जसोमतीहाँ यशोदा के कान तो वहीं लग गए भगवान के श्याम सुंदर कन्हैया के लीला गान सुनने अब जब उन्होंने एक घटना वो ऐसी हुई उन्होंने जब ये पुकारा तो ये पुकारा जन्म जन्म महामहदिग्ध ये जब इस नाम से पुकारा तो वो लीला रूपेश्वरी के बजरानी की हुए पटपरंग पर उस सामने आ गई अब वो स्मरण और साक्षात्कार एक ही याद आया कि दिखने लगा वैसा ही वे अपने नीलमणि को मन अभी अभी जन्म दे करके जन्मोत्सव में लग गई सब दिखने लगा कि उसी प्रकार से जन्मोत्सव हो रहा है फिर किसी गो, किसी गोपी के जब मुंह से निकला स्पर्शारित विषय योश तो पूतना की लीला सामने आ गई कुछ छोड़ छोड़ू रे मुरारी बेबर भर गई जड़दना ये सब लीला सामने शकर लीला सामने आई इसी प्रकार से कुल लीला ज्यो ज्यो में गायें लीला तो इनके सामने आए अंत में दान बंधन दामो दा लीला दामोदर लीला आई श्याम बंधे देखे कसी कहे नंद बंद छोड़े हसी कहे सूंघ लिए चूम्यो मुख को कंठ लगे पायो सुखको गोप बधू चाहे चलिक देखन को नैना लल कहें देह लल ल्याये मिलके मोह भरी माता हिल कहें बल्णी नवम क्या क्या देख रहे कितने में क्या हुआ कितने में क्या हुआ कि अब बाबा तमाम रथों को देखते फिर रहे ठीक है कि नहीं संभाल वो तो आज उपनंद ने कह दिया था कि देख नंद आज थोड़ा तुमको भी काम करना पड़ेगा तो नंद बाबा बेचारे आज काम संभालने के लिए और तो तो तो इधर तमाम गार्डो को शक्तियों को देंगे सब थक ठीक है नहीं पहिया वाला सबका ठीक है बेड ठीक है हांकने वाले ठीक सब ये देखे राषवास सबके ठीक है कि नहीं तो बाबा के साथ अब पुरोहित जी ये तो साथ रहे तो सांडिल ऋषि और नंदवाला ये सब संभाल करते थे तो ये देखते देखते बजरानी तो नमन क्या क्या देख रही थी लीला मुग्ध हो उसके सामने तो लीला नाच रही थी इतने में सहसा अकस्मात नंदबाबा और सांडिल्य जी आ गए नंद बाबा को आए देखा कि उशल पड़े कन्हैया <laughs> गोद से उशल पड़े तो अगर वो वो तो चम से गिरा हुआ था ना रेशमी वस्त्रों से मंडप बना था कहीं न गिरा होगा तो नीचे गिर जाते कन्हैया माता की गोद से लटके तो रोहिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कितने में मैया की आंख खुली अब तक तो वो ध्यान में थी पकड़ के जोर से बैठा लिया गोद में क्या करता मेरे से शां जब चलने की तैयारी है ना अब मंगल मंगल सब हो चुका तो शंख ध्वनि करके प्रस्थान की सूचना कर देते जैसे वो गार्ड गार्ड सीटी बजाता है ना ये अब गार्ड रहे नंद बाबा इस यात्रा में गार्डिल्य ऋषि गार तो शांडिल जी के हाथ में शंख ध्वनि होती थी ये बड़े मजे की तो इन्होंने शंख ध्वनि की महर्षि शांडिल्य ने ये प्रस्थान की मनोसूचना कि अब चलना बस शंख ध्वनि होती उनकी आज्ञा पाते ही उपनंद बस तूर्ण के समीप एक बड़े ऊंचे मंच पर खड़े हो गए खड़े हो गए जैसे वो झंडी दिखाते हैं ना ऐसे ऊंचे मंच पर खड़े हो करके और हाथ हिरा हिलाकर सबको संकेत करने लगे कि अब चलो हजारों हजारों बड़े बलवान पहलवान सारे के सारे धनुर्बान और लाठी बाठी हाथ मिली हुए तमाम गोप इत ब्रजेश्वरी के रथ रख की रक्षा के, के लिए। दोनों बैठे इसमें रस्ते में कोई राक्षस राक्षस उत्पाद कर दे कोई आ जाए किसी वेश में तो नंद बाबा तो कुछ बोले नहीं सान्दिल्य नहीं और उपनंद ने ये व्यवस्था कर दी कि भाई कम से कम एक हजार पहरेदार तो इस रथ के आसपास रहे धनुष्धर और बड़े बलवान और चतुर कला युद्ध निपुण रक्षा में सबुष्मान अपना अपना संभाल लिया और साथ हो गए अब अगणित कंठो बोले सब जाए बोले तो बोलने लगे नारायण खींचाय तो बोलने कन्हैया की सब और बच्चे तो बोले हाँ यही कन्हैया भैया की जाए दारू खी जाए तमाम तो अद्वित कंठों का वो जय घोष हुआ आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो चलो अब वो असंख्य वो सब शकट रहे गाड़े रहे उनमें घड़ घड़ घड़ घड़ शब्द होने लगा इधर भेरी बजे उधर शंख बजे आकाश सारा का सारा उस ध्वनि से भर गया दिगंत तो सारी दिशाएं निनादित हो गई बस कुछ सुना ही नहीं पड़ता तदा ब्रजे कल कल कोटिथिता जि जिहि कार मिश्रता घड़क घड़क घड़ दिशा कटा र सवाद का पुनर् खिल ग्रस्त था यह ये गोपाल शंपू का कहते हैं कि बस सारे ब्रज में ध्वनि बस घर घर शब्द हो, हो, होने लगे ही, ही पु, पु, गा, गायों को ना ही, ही, ही तमाम गोप करने लगे और शब्दों का शब्द होने लगा जय शब्द हुआ बेरी शब्द रही शब्द न मालूम क्या क्या और सबके सब आगे बढ़ने लगे अब क्या हुआ कि कुछ सोए खास आगे बढ़े इतने में रुक गए गाड़ियां रुक गई क्या हुआ भाई तो आगे बढ़ने के स्थान नहीं था ब्रजेश्वर के नंदबाबा के घर के तोरण द्वार से लेकर के और दूर सुदूर यमुना के तीर्थ तो आज तो सारी भूमि विस्तृत हो गई थी ये उस दिन बात कही थी याद होगी कि ये जो इस समय ब्रज की भूमि है ये जड़ नहीं है इच्छानुसार फैल जाती इस अनुसार सुचित हो जाती जब जिस प्रकार की लीला शक्ति की प्रेरणा हुई उसी प्रकार से बन गई तो आज यमुना के दूर दूर कूल तक तमाम भर गए और यमुना को पार करके वृंदावन में प्रवेश करना है सभी स्थान भरे सबसे आगे आगे तो गायों की कतार है बैल है उसके बाद फिर गाड़े हैं शकट हैं और उनके दो, उनको दोनों ओर से घेरे हुए असंख्य असंख्य जवान जवान सब गोप धंस बांध लिए और श्रृंगार लिए खड़े हैं अब ऐसी दशा हो गई कि नु तो ये आगे बढ़े मैं पीछे पीछे के लिए जगह रही और दाहने वाहे तमाम वो महल हैं सब गोकुल के उपवन हैं सगन बन हैं अब शकट किस तरफ जाए ये निश्चित तो किया गया था कि आगे आगे गायें रहें और पीछे पीछे सब गाड़े शिकट चढ़ें पर ये तो दोनों की संख्या अपार जाए कैसे आगे पीछे कैसे जाए एक घड़ी तक तो ये बात सोचते रहे ने उपानंद ने सोचा क्या करें कैसे करें फिर आखिर उनके मन में आने कहा भी एक काम करो आगे पीछे नहीं दो लाइन बनाओ एक गायों की लाइन और एक गाड़ों की लाइन ढेरू पंक्ति माने गायों की गायों की लाइन और गाड़ों की लाइन दोनों साथ साथ चले अगल बगल तब तो होगा नहीं नहीं तो नहीं होगा तो बस आज्ञा हुई आज्ञा होते ही और काम शुरू हो गया तो वो ये बंदा बन की सीमा वहां पर यमुना जी हैं तो वहां ये सब गाय बड़ी लंबी पंक्ति अब कहते हैं यमुना जी की, की तट पर फैली हुई जो ये गायों की लाइन इसकी शोभा देखने योगी बात साथ है ना सब अरे बंदीजन तो साथ रहते ही है ना सब बड़े लोगों के तो वे सब अब नई नई परीक्षा करने लगे सुंदर सुंदर बातें कहने लगे तो एक ने बंदी ने कहा कि नियम यमुनया सह रह कथा अभिलाषुकतया समागता सुरधुनि धारा बोले कि क्या है आहा। ये सूर्य की धारा है जो जमुना के साथ एकांत चर्चा करने के लिए उत्सुक होकर आ गई है गायों के सफेद सफेद ये सूर्य की धारा है तो ये जमुना के साथ एकांत में बात करनी है ना आज जमुना धन्य हो रही है तो आकर मिल के मिलकर बातचीत कर रही है अब वो बड़े बड़े मतवाले बड़े बड़े विशाल सब बैल रहे स्वर्ण रहे हाथियों से बड़े बड़े और ये बीच बीच में गायों के बीच बीच में सब ऊंचे ऊंचे बैल और गाय सगुन से ऊंचे कद की तो इनको देख देख करके बोलेम वृंदावन ऋणु जिघ्र क्षया क्षया समुपीदन थी क्षीर नीरधे तरंग परम्परा एक बंदी ने कहा ये ओ हो ये ये तो मालूम क्षीर समुद्र की वो कभी क्षय नहीं होने वाली तरंगमाला ही है क्षीर समुद्र की ये तरंगें हैं जो परम पावन वृंदावन की रज को लेने के लिए यहां आ गई वृंदावन का रज ग्रहण करने की लालसा से और ये जो क्षीर समुद्र की अक्षय तरंगमाला है ये यहां पर आ गई तो दूसरे ने कहा बोले नहीं नहीं सुनो तो सही ये तो बृहदबन के मूल से निकल रही है फिर क्या हो सकती है शयन भावपहाय वृंदावन दुख समय परमदराघीय सी भूग कांडलता क्या ये ये क्या पाताल से उठी शेषला की ये फलता का विस्तार है पतित होता है कि क्षिरो सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण हैं उनकी शेष बनी रहती है ना शेष जी महाराज अनंत ये श्वेत वर्ण के हैं तो ये भगवान नारायण की के बिछौने बने हुए शेष जी महाराज ये अनंत देव ये वृंदावन के दर्शन की इच्छा से ही आ गए तो ये ये जो हैं ये उनके बड़े लंबे लंबे जो फल ये फण हैं ये फण फल फैल रहे हैं ये शोभा उनके अनंत के फनों की और देखो ना कितना सुंदर इनका ये चमक रहे हैं तो बोले किमियम भूव मुक्तावली अरे ये तो पृथ्वी का मुक्ता हार है मोतियों का हार है ये बस यही यही इस प्रकार गोधन की शोभा बढ़ाते हुए और उनका वर्णन करते हुए तमाम बंदीजन साथ साथ जा रहे हैं और उसके साथ साथ गायों के साथ साथ ये गार्डों की शक्तियों की पंक्तियां भी जा रही हैं और इसकी भी वे लोग नाना प्रकार से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं और जो जो ये आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों आकाश तमाम गोड़ से दूर से परिव्याप्त हो जाता है मानव शून्य पथ में और किसी किसी बड़े चतुर कलाकार ने और अवलंबनहीन कोई मिट्टी का किला बना दिया मृद में दुर्ग की रचना की हो ऐसा वो किले से किले किले हो गए तमाम धूलों के वो जो उठ उठ करके वहां पर मकान से बन गए इस प्रकार से इनकी यात्रा आरंभ हो रही है यात्रा में रहेंगे यात्रा की बात खड़ी हो दोस्त